ओ सहना सहनो भुन सह वीर दर्वाव तेजस्वीधीत मेषा वह शानी शांति ही। योग दर्शन की छप्पनवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है साधन पाद का प्रथम सूत्र चल रहा है और उसमें मध्यम अधिकारियों के लिए क्रिया योग का विधान किया गया अर्थात ऐसी क्रियाएं जो योग को संपन्न करती हैं और वो नियमों के अंतर्गत आगे आएंगे भी उन्हीं में से तीन ले लिए गए तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कोई पीछे का प्रश्न है किसी का हम्म प्रत्युपस्थित विसर्गनी यहाँ पर प्रत्युपस्थित विषय विषयजाला प्रत्युपस्थित सामने ही उपस्थित है विषय जाल जिसमें ऐसी अशुद्धि अशुद्धि का स्वरूप दिखाया है कि वह अशुद्धि कैसी है जिसमें एक जाल है किसका जाल है विषयों का और विषयों का भी जाल ऐसा है कि बिल्कुल उपस्थित है जैसे कोई घटना होती है अभी समय अधिक नहीं बीता है और हम अन्य कोई भी कार्य करने लगते हैं तब भी वही बात बार बार बार बार पीछे से याद आती है तो हम कहते हैं कि ये याद हम हमसे हट नहीं रही है उपस्थित है अन्य कार्यों में बाधा पड़ने लगती है कोई प्रबल घटना घट गट जाए तो उपस्थित रहती है वो सामान्य घटना होती है तो हट जाती है ऐसे ही यहां पर के विषयों का जाल विषय यही सारे संसार के उसमें शब्द स्पर्श से लेकर के और अन्य जितने भी सुख दुख के अनुभव विभिन्न पदार्थों के साथ हमारे अनुभव ये सब विषय हैं ये और इनका जाल जिसमें उपस्थित है अर्थात जब भी कोई कार्य करते हैं हम तो जो विषय उपस्थित रहता है उसके अनुसार करने लगते हैं अब क्योंकि ये विषयों का जाल उपस्थित है तो हर कार्य करने में उसका प्रभाव पड़ेगा ऐसी है ये तरह-तरह के बीच-बीच में हमारा कभी विचार आया शुद्धि हाँ तो बिना सोचे बिना प्रयास किए और पीछे से विचार आ गया हमने उसको उपस्थित करने में कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि यहां दिखाया जा रहा है कि हम नहीं कर रहे उपस्थित वो उपस्थित है विषय का जाल उसमें तो वो अशुद्धि घातक बन रही है बाधक बन रही है योग के मार्ग में उस अशुद्धि का भेदन वो तप के द्वारा करना है वो बिना तप के उसमें भेदन संभव नहीं है वो संभेद को प्राप्त नहीं होती तो इस तरह से है ये प्रत्युपस्थित विषय जाल तप का प्रकरण चल रहा था कल और उसी तप में एक मनुस्मृति का श्लोक उसका प्रसंग आया था कि अक्षणवन योगतुम इसको चाहे तो लिख लीजिए पूरा श्लोक ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय का सौ संख्या पर आ रहा है ये दूसरा अध्याय और सौवा श्लोक और इस श्लोक को महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में वेदारंभ प्रकरण में भी दिया हुआ है तो श्लोक है कि वशे वशेन्द्रियम वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्न्द्रिय ग्रामम संयम्य च तथा वशे कृत्वेंद्रिय ग्राम संयम ये और अंत में है अक्षिणवन योगतुम अक्षिणवन रणाह है ये क्योंकि स्वाधिगण की है सुनु प्रत्यको है अबाधि सर्वान है। हाँ सर्वान संसाधर्थान अक्षणवन योगत स्तनुम अनुष्ट तो वहा मनु महाराज कह रहे हैं कि इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों का जो समूह है ज्ञान इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय इंद्रिय उनको वश में करके और संयम च मनस तथा मन का भी संयमन करके उसको नियंत्रण में करके सर्वान अर्थान संसाध्य सारे अर्थों को अच्छी प्रकार से सिद्ध करें जो हमें करना है तो उसे यह भी सिद्ध होता है कि यदि हमें किसी अर्थ को किसी विषय को अच्छी प्रकार से सिद्ध करना है ये लक्ष्य हमने बनाया हुआ है तो उस समय यदि हम अपनी इंद्रियां और मन इनको अपने वश में रखेंगे तो वह अच्छी प्रकार से सिद्ध होगा जिसे हम कुछ पढ़ रहे हैं कुछ याद करना है और इंद्रियां और मन हमारे वश में नहीं है तो अच्छी प्रकार से हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो सर्वानु संसाधर्थान अक्षणवन योगत अंत में कहा कि योग के द्वारा शरीर को क्षीण न करते हुए क्योंकि यह प्रकरण चल रहा है ब्रह्मचारी का जिसको भी विद्या अध्ययन करना है वेदारंभ संस्कार में है ये दिया है उन्होंने स्वामी जी ने ये श्लोक और उसके लिए निर्देश है ये उसे बहुत कुछ प्राप्त करना है अभी तो योग से ये ठीक है कि योग अभ्यास करना है परंतु शरीर को अक्षीण रखते हुए अक्षिणवन योगता और महर्षि ध्यान ने उसका वहा अर्थ भी इसी प्रकार से किया कि धर्म की पालना में या योग का पालन करते हुए शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देते हुए उसमें यह भी नहीं है कि अक्षण वन का अर्थ यह ले लें अंक बिल्कुल कोई भी कष्ट शरीर को न आए ऐसा भी नहीं करना तो है लेकिन ऐसा नहीं वही बात यहां पर है कि चित्त प्रसादनम अबाध मानम चित्त की प्रसन्नता को बाधा न पहुंचाते हुए ऐसा तप आसे उसका सेवन करना है क्योंकि ये तप वास्तव में अंदर का है ये मानसिक साधना है और नाम भी इसका साधन पाद है लेकिन ये साधन उस योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो विधान किया जा रहा है ये अंदर की साधना है मानसिक साधना है ये और मानसिक साधना में ये ठीक है कि शरीर भी हमारा साथ देगा हम उससे भी क्रिया करेंगे आसन लगा करके बैठेंगे अन्य भी कार्य करेंगे जीवन के लेकिन अंदर की साधना हमारी बहुत प्रबल होनी चाहिए अब इस तब के भिन्न भिन्न अर्थ लोगों ने ले रखे हैं अलग अलग वर्ग विशेष संप्रदाय उन समय ये शब्द प्रचलित है तप लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो गए और बहुत से अर्थ ऐसे ले लिए गए कि वास्तविक वास्तविकता से बहुत दूर चले गए कुछ लोग कहते हैं कि यदि हमें अंदर आत्मा को या मन को चित्त को तपाना है तो शरीर तो तपाना ही पड़ेगा उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे किसी पात्र में जल गर्म करना है दूध गर्म करना है तो पात्र के नीचे अग्नि तो लानी है पात्र को तपाना होगा अब ये शरीर क्या है ये ये पात्र है हमारे मन का या आत्मा का अब आत्मा को तपाना है तो आत्मा तो अंदर बैठा है हमारा अंतकरण चित्त अंदर है उसको तपाना है तो बाहर शरीर को अग्नि देनी होगी <laughs> दूध गर्म करना है तो पात्र तपाना होगा तो आत्मा को कैसे तपाए तो, तो शरीर को तपा करके आत्मा तपेगा जब शरीर में अग्नि लगेगी तो आत्मा तक पहुंचेगी वो भी तपेगा <laughs> ऐसे नहीं है हम अन्य उपाय से भी तो दूध गर्म कर देते हैं आजकल तो आ रहे हैं जो माइक्रोवेव ओवन तो इसमें आप देखोगे बाहर रखनी दिखाई नहीं देगी आप छूगे तो कुछ भी नहीं है गर्म। पात्र भी कम गर्म होता है उसमें आप सरलता से पात्र उठा सकते हैं पकने के बाद इतना वो नहीं जैसे हम किसी चूल्हे पर या गैस पर रखे हैं आप छू नहीं सकते पात्र को हाथ से लेकिन उसमें इतना नहीं होता है अंदर का तप गया पक गया तो खैर वो तो अलग बात रही लेकिन कहने का तात्पर्य यहां आत्मा को तपाने का ये अर्थ नहीं है कि हम शरीर को तपाएं तो आत्मा तपेगा <coughs> तपाने की भी तो पद्धति <coughs> कौन सी जी मान लीजिए क्रिया जो ताफ, ताफ है ईश्वर परिधान ये तीन जे साधन है इन तीन साधनों के द्वारा हम तपायेंगे उसे क्रिया जो कहेंगे लेकिन तपाने की जो पद्धति है पुस्तक आदि के द्वारा तो संभव नहीं है पुस्तक आदि के द्वारा पढ़ हाँ तो ऋषि ने लिखा तो धर्म की पालना में धर्म की पालना में हमने जो लक्ष्य बनाया है अपना कि मुझे ये कार्य करना है मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है मुझे अपने क्लेशों को क्षीण करना है ये लक्ष्य बनाया कि नहीं अब इस लक्ष्य को बनाने के बाद हमें उसको प्राप्त करना है अब प्राप्त करना है तो बीच बीच में कुछ कष्ट आते हैं क्योंकि हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं सांसारिक विषयों के बार बार हम उधर झुकने लगते हैं कि चलो ये कार्य आज कल कर लेंगे आज थोड़ा और काम निपटा लेते हैं आज उससे मिलाते हैं आज वहां घूमने चलते हैं फिर ये अवसर नहीं मिलेगा मित्र आया हुआ है साथ में नहीं? वो भी कह रहा है घूमने के लिए चलो आज घूमने निकल पड़ते हैं उपासना कल को कर लेंगे ऐसे जो संस्कार हमारे उभरते हैं सांसारिक अविद्या से युक्त वो संस्कार आपको बाधा डालेंगे अच्छा अब उन संस्कारों के आप विपरीत व्यवहार करेंगे आप क्या करेंगे विपरीत व्यवहार आप उसको दबाएंगे अपने मन में जो भाव उठ रहे हैं उनको दबाएंगे और दबाएंगे तो कष्ट होगा कष्ट होगा नहीं होगा उस कष्ट को सहन करना यह है तब तो धर्म की पालना ऋषि का यही वाक्य आप तो सही गुरु जी बात ये है। ये भी कोई अब ये काम तो कर रहा है नहीं। जाओ तो, तो पता करने के लिए तो ये सारे शास्त्र हैं पता करने के लिए ही स्वाध्याय की बात भी आगे आ रही है स्वाध्याय को भी तप कहा गया है और स्वाध्याय परम तप और के की महिमा का वर्णन करते करते ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक दिया हुआ है यदि वो अर्थवाद है वहां कोई विधि नहीं है कि ऐसे स्वाध्याय करना चाहिए तो ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में वहाँ दिया है कि कोई व्यक्ति एक मुलायम गद्दे पर कमरे में एसी भी चल रहा है पुष्पों की सुगंध भी है, है मुख में इलायची वगैरह जो भी पदार्थ हम लेते हैं वो भी सारे हैं और अन्य किसी प्रकार का अभाव नहीं है सेवक लगे हुए हैं अपना अपना कार्य करने में बाहर की भी कोई चिंता नहीं है और शरीर भी पूर्ण स्वस्थ है सब कुछ है जितनी भी अनुकूलताएं सांसारिक भौतिक विषयों की हो सकती हैं, सब कुछ है और उस अवस्था में वो उस गद्दे पर बैठकर के भी नहीं क्योंकि बैठ के उस, सकता थोड़ा कष्ट हो जाए <laughs> लेट करके भी यदि वेद का अध्ययन कर रहा है तो वो भी तप है आपको ये न समझ ले कि ये विधि की जा रही है कि ऐसे पढ़ना चाहिए <laughs> इसको अर्थवाद बोलते हैं आपने न्याय में पढ़ाई था अर्थवाद का विषय क्या है अर्थवाद यहां अर्थवाद किसके लिए होता है अर्थवाद की परिभाषा दी है कि स्तुतिर नि प्रकृति पुराकल्प अर्थवाद तो ये जो हम स्वाध्याय के विषय में उसकी महत्ता को बता रहे हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति वाचक जो वाक्य है ये विधि के लिए नहीं होते उसकी प्रशंसा के लिए होते हैं ऐसी निंदा के बाकी भी होते हैं है इंजीनियर <coughs> है एक है मूर्खों ने टायर वार गाड़ी वाड़ी इतना इतना इतना जल्दी लगा लेते हैं कोई इंजीनियर पढ़कर के तो जरूर आया लेकिन उसको चार पार्ट बिखर दिया जाए वो लगा नहीं चलते तपस्या कहाँ से आ गयी वही पूछ रहा हूँ उदाहरण का स्वरूप में एक व्यक्ति तो टेक्निक के पता लग गया, नहीं नहीं बिना पढ़े नहीं वो किसी ने सिखाया, वो पढ़ना ही हो गया जिससे पुस्तक तो से नहीं सीखा किसी मनुष्य से सीखा उसने कर करके बताया ये पढ़ना ही है इसको ही पढ़ना ही कहते हैं कर करके सीखना दूसरा बता रहा है हाँ दूसरा भी न बताए तो नहीं कर पाएगा वो और पढ़ करके जो सीखेगा उसको भी प्रैक्टिकल करना होगा प्रैक्टिकल वहां भी आएगा क्योंकि थ्योरी ही तो पढ़ी है करके देखा ही नहीं है एमबीबीएस करके आया वहां सारी जो है थ्योरी पढ़ ली उसने लेकिन एमबीबीएस में कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल ना कराएं केवल थ्योरी पढ़ा के कहते हैं डॉक्टर साहब बन गए हैं अभी दुकान खोल के बैठ जाए वो अपना क्लिनिंग वो कर लेगा ऑपरेशन है किताब खोल खोल के देखता रहेगा ऐसे कर लेगा ऑपरेशन कि अभी ये लिखा है आगे अभी ये लिखा है अभी ये हथियार उठाना है अब ऐसे करना है वैसे करना है ऐसे नहीं मेरे बोलने का ऐसे क्यों करना है और ऐसा कोई कर रहा है तो हम क्यों उसका अनुकरण करें वो गलत विधि अपना रहा है न की जो हम पढ़ रहे है जो सीख रहे है और उसको अपने आचरण में न लाए अपने जीवन में न लाएं तो ये तो शास्त्रकार नहीं कह रहे वो तो गलत विधि है उसको तो अपनाना ही नहीं है क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है इन सारी बातों को जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ये ऋषि बता रहे हैं इसका उद्देश्य है क्या है जीवन में उतारना जीवन में नहीं उतारा तो कुछ भी नहीं है संस्कार तो आपने बना लिए लेकिन वो संस्कार भी आपके क्षीण हो जाएंगे कुछ काल बाद क्योंकि जीवन में उतार करके हम संस्कारों को प्रबल बनाते हैं उनको पुष्ट करते हैं जैसे वर्षा होती है कभी कभी थोड़ी सी हुई अब थोड़ी सी हुई तो पौधों को पानी तो लगा आपको दिखेगा हाँ एकदम पानी गिर गया लेकिन कितनी दूर तक जाएगा वो थोड़ी दूर तक थोड़ी देर में फिर सूख जाएगा तो एक पानी डाला फिर और पानी डाला फिर और पानी डाला, अब धीरे धीरे धीरे गहराई तक जड़ों तक पहुंचेगा पौधे के तैसे तो ही एक संस्कार जैसे किसी कागज पे हम लिख रहे हैं हमने कलम चलाई ऐसे उसी रेखा पर जो लिखी है आपने उस पर एक कलम और चलाओ दोबारा तिबारा चलाओ वो कैसी रेखा हो जाएगी गहन हो जाएगी है? अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगी उस पर सियाही अधिक आएगी वो मिठाई से नहीं मिटेगी तो ऐसे हम अपने संस्कारों को जो हम क्रियात्मक रूप में लाते हैं आचरण में लाते हैं तो वो गहरे तक पहुंच जाते हैं प्रबलता आ जाती है फिर क्या होगा कि जैसे रास्ता बन जाता है नहीं चलते चलते मनुष्य चलते हैं कि नया रास्ता बनाना है मान लीजिए एक मनुष्य चला दूसरा चला तीसरा चला अब वो रास्ता इतना बन गया कि कोई नया व्यक्ति आता है तो इधर तो नहीं जाता उसी रास्ते में चल पड़ता है वो हमारी प्रवृत्ति कैसी होती हम रास्ते में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जहां औरों के निशान है जो रास्ता साफ है उस पर चलने लगते हैं क्यों हुआ ऐसा बार बार बार बार बार बार करने से तो बार बार जब संस्कारों में हमारी वो प्रगाढ़ता आती जाती है करने से क्रियात्मक रूप में तो हमारी प्रवृत्ति स्वभावत फिर उसी कार्य की ओर होगी वैसा ही हम करने लगेंगे तो इसलिए केवल पढ़ने मात्र से नहीं आचरण में आना चाहिए जो का जो का जो बता रहे थे शतपथ ब्राह्मण में विषय है ये वाक्य तो अब ये शब्द शब्द थोड़ी मुझे याद है पूरे विषय है वहां पर ऐसा तो गद्य खंड है उसका उसको कौन याद करेगा पूरे ब्राह्मण ग्रंथ को कोई सूत्र थोड़े ही विषय है। आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी उपनिषदों में प्रेदारणा के छादों के ये सब विषय लिए जाते हैं तो इस तरह से तप की बहुत महिमा है और कहने को ये जब तप कह दिया तो स्वाध्याय अलग से कह रहे हैं ये और स्वाध्याय की मैंने बताया था कि स्वाध्याय परम तप है वो भी परम तप है तो फिर यह अलग से क्यों कहना पड़ा तो यहाँ इसकी अनुकूलता दिखा करके जो कह रहे हैं तो स्वाध्याय की महिमा बताने के लिए और ऐसा भी होता होता है है मतलब मतलब एक व्यक्ति स्थिर नहीं अत्यापन के लिए। उसको फिर तो उपाय करने पड़ेंगे स्थिर होकर के बैठ प्राथमिक अभ्यासी भी नहीं कहलाएगा अगर कुछ भी नहीं किया है उसने और कुछ करना प्रारंभ कर दिया है तो प्राथमिक अभ्यासी की श्रेणी में आएगा अब उसको फिर ये बात नहीं सिखाई जाएंगी उसको पहले यम नियम आदि ये सिखाई जाएंगे वो आगे आएगा उसका प्राथमिक अभ्यासी का ये जो प्रकरण चल रहा है ये किसका है जिसने यम नियमों को अपने जीवन में उतार लिया है उतार लिया है का तात्पर्य ये कि उसको उनके विषय में सोचना नहीं पड़ता है स्वभावत जैसे मैंने कल बताया था कि हम और आप लोग जो हैं बीड़ी सिगरेट छोड़ने में क्या प्रयास करते हैं एक व्यक्ति कर रहा है प्रयास कर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है अब वो कहे कि देखो ये लोग तो प्रयास कर ही नहीं रहे और सारी शिक्षा मुझे दी जा रही है ये भी तो नहीं कर रहे प्रयास तो क्या उत्तर देंगे हम क्या हमने पहले पी थी पहले भी नहीं पी नहीं जिसने नहीं पी है पहले उसको ले लो कि पहले भी नहीं पी है हमने और अब उसकी स्मृति भी कोई नहीं आ रही है कोई प्रवृत्ति हमारी उधर नहीं है तो हमने जब उसका कोई संस्कार बनाया ही नहीं उसके छोड़ने की बात ही समाप्त हो गई अथवा हम पीते भी थे लेकिन अब हमने इतना अभ्यास कर लिया है उसका कि लेश मात्र भी प्रवृत्ति उधर को नहीं होती है हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं क्या अब भी हम प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उस विषय को हटाने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे दूसरे को करना पड़ रहा है वैसे तो ही जिसने यम नियमों का पालन अपने जीवन में आचरण में उतार लिया है ले आया है उसको ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ रही है और उसको रोक रहा है दबा रहा है कि नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं बड़े बड़ी हानि होगी इससे प्रतिपक्ष भावना ला रहा है तब झूठ को रोक करके सत्य बोला उसने एक तो ये व्यक्ति है एक ऐसा है झूठ बोलने का विचार ही मन में नहीं आ रहा है सत्य ही निकलता है उसके मुख से उनके लिए है ये मध्यम क्रियायोग मध्यम अधिकारियों के लिए उनके लिए है प्रारंभ वाले तो आगे, आगे आएगा तो तो उस पहले प्रारंभ वाला देना चाहिए है ये इसका उत्तर मैंने दे दिया था एक बार पूरा विषय चला था यही आप आए नहीं उस समय क्योंकि ये ऋषि की अपनी दृष्टि है मान लो कोई इंजीनियर आया किसी कॉलेज में एक विशेष शिक्षण देने के लिए छात्रों को अब छात्र वहां अलग अलग श्रेणियों के हैं एक प्रारंभ के हैं, एक हैं, हैं। एक एक फिर और आगे अब जो विशेष इंजीनियर बुलाया गया मुझे इसीलिए बुलाया था क्या क्या मेरी योग्यता का ऐसे आ, आ, आकलन हो रहा है सड़क बनाने वाला इंजीनियर और अब वो सिखा रहा है और उनको निर्देश दे रहा है फिर से काम करो और लोग बोले इंजीनियर साहब आप भी तो फावड़ा पकड़ो ना आप भी तो करो तो साथ में तभी तो, तो पता है तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषि जिस योग विद्या का निर्देश कर रहे हैं जो हमें परमात्मा तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसका साक्षात्कार उनका लक्ष्य है तो उसमें जो व्यक्ति आगे बढ़ चुके हैं जिनको बस थोड़ा सा और बताना है अधिक समय नहीं लगाना है उनके लिए और वो थोड़ा समय लगा करके तुरंत ही वहां पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उनको पहले बताया जाता है और यह विषय इन्हीं का नहीं है यह वैशिष्टिक दर्शन में भी छठे अध्याय में वहां यह विषय उठाया हुआ है कि हमारा व्यवहार हम हम के साथ कोई व्यवहार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तम को चुने तो दान सहायता ही तो हो गई ये विद्या का दान नहीं है क्या ऋषि का तो विद्या का दान सबसे पहले किसको करें जो सबसे अधिक योग्य हैं, जिनको थोड़ा चाहिए हाँ इतना आवश्यक है हमारे अंदर क्षमता भी तो हो वो देने की वो विद्या हमारे पास हो, भी तो जो उनको चाहिए हमारे पास विद्या ऐसी है जो प्राइमरी कक्षा वाला ही पकड़ पाएगा तो क्या देंगे उनको तो वहां उत्तम को पहले आगे पढ़ाओ फिर बीच में बीच वालों के लिए फिर नीचे वालों के लिए वो क्रम इन्होंने अपनाया है सहायता की दृष्टि से बात जब होती है कोई आपत्ति में है तो वहां तो ठीक है कि जिसको अधिक प्यास लगी है हम पानी उसको देंगे पहले और जिसकी थोड़ी प्यास रह गई है एक गिलास पानी पी भी लिया है थोड़ा सा और चाहिए उसको बाद में देंगे वो एक अलग चीज है वो एक शारीरिक दृष्टि से है लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जिसको थोड़ा सा और ध्यान देना है कार्य पूरा हो जाएगा उसका उसको पहले लेते हैं ये इनकी अपनी दृष्टि है और होना चाहिए ऐसा ये व्यवहार ये सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए तो तप हो गया आगे स्वाध्याय का विषय है दूसरा क्रिया योग तो स्वाध्याय का दिया इन्होंने कि स्वाध्याय प्रणवादी पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययन व प्रणवादी पवित्र का जप प्रणव शब्द बोल करके आदि और लगा दिया और पीछे आया था तद जपस्त तदर्थ भावनम और प्रणव का ही गया तस्से वाचक प्रणव है हम आदि से क्या आदि से अन्य परमात्मा की वाचक शब्द अथवा अन्य कोई मंत्र आदि वेदों के मंत्र का कोई एक भाग कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो भी आपने लिया है वो प्रणव से कुछ मिलता जुलता तो हो अर्थात प्रणव ओम ईश्वर का वाचक शब्द अन्य कोई हम विषय उठाएंगे कोई मंत्र लेंगे वहां भी ईश्वर के गुणों का वर्णन उसमें होना चाहिए ये ये लाम लाम लाम लाम लाम लाम तो आप देखिए कि कौन से वेद के मंत्र का ये कौन सा टुकड़ा है ये कौन सा अंश है ये प्रणव की श्रेणी में आ रहा है क्या मेल खा रहा है उससे कोई मेल मिल रहा है उसे कोई संगति लग रही है नहीं राम, नहीं राम शब्द से आपने अर्थ क्या लिया कहा लिखा हुआ है परक आप कर रहे हैं आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको अन्य शब्दों का टूटा पड़ गया क्या कोई उसका वाचक मिल नहीं रहा है तो नया बना रहे हैं वित्पत्ति करके हम्म कहीं ऐसा किसी अन्य ऋषिकृत ग्रंथ में देखा क्या कि किसी ने निर्देश दिया कि ऐसे से राम राम जपना चाहिए कहीं कोई शब्द प्रमाण है इसके विषय में ये प्रणव का तो प्रमाण मिल रहा है ऋषि स्वयं कह रहे हैं है? मंत्रों की जप की बात आती ही है शास्त्रों में लेकिन इसकी कहीं बात आई है प्रमाण भी आपके पास कुछ नहीं अन्य भी बहुत सारे शब्द है जो विद्यमान है इतने सुंदर सुन्दर मंत्र विद्यमान है हम क्या चाह रहे हैं उस काल में उसकी कर दे, भावना से कर, कर यार, तो नहीं भावना भावना तो भावना भावना क्या लाएंगे आप है है है अर्थ तो उसमें कुछ नहीं है नहीं, अर्थ शब्द है, नहीं है। नहीं शब्द तदर्थ भावनम केवल उच्चारण मात्र कर देना ये तो जप नहीं है उसकी भावना लानी है भावना का अर्थ क्या होता है उसको लाना हुआ उस अर्थ को सामने उपस्थित करना और उस अर्थ को बार बार बार बार बार बार अपने में उतारना जिससे कि हम जब व्यवहार करें आगे हट करके वहां से उठ करके जप करने के बाद तो व्यवहार में भी हमारे वो बात झलकने लगे जैसे हमने कहा कि ईश्वर न्यायकारी अब न्यायकारी शब्द पर हम जप करने लगे अर्थ सहित अर्थ की भावना लाने लगे कि ईश्वर न्यायकारी है हमारे साथ न्याय करता है कभी अन्याय नहीं करता सभी के साथ न्याय करता है और ये बात बार बार बार बार अंदर आ रही है तो उस अवस्था में हम जब उस जब से उठेंगे तो व्यवहार में भी हमारे वो आना चाहिए क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है जब ये बात दृढ़ता से हमारे संस्कारों में उतर जाएगी तो आप बताइए क्या हमें डर लगेगा फिर ईश्वर से जिस व्यक्ति पर समाज में भी देखो आप जिस व्यक्ति पर हमारी अधिक श्रद्धा हो जाती है तो वो जो कहता है हम वो करने लगते हैं क्यों हमें कोई भय ही नहीं होता उससे हमें इतना विश्वास हो जाता है कि ये हमारे अहित की बात तो बताएगा ही नहीं हम भले ही ना समझ पा रहे हों अभी और हम करने लगते हैं कि हमारे साथ अन्याय तो करेगा ही नहीं कभी और यहां तो ईश्वर की बात हो रही है और उसकी न्याय कार्यता पर हमने पूर्ण विश्वास जप के माध्यम से अर्थ की भावना के माध्यम से अपने संस्कारों में उतार लिया अब कोई डर नहीं है यदि कोई अन्याय कर रहा है व्यक्ति हमारे साथ में तो वहां भी ईश्वर न्यायकारी है कार्य विषय आ जाएगा कि दूसरा अन्याय कर रहा है ठीक है हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रतिरोध कर रहे हैं लेकिन अन्याय अधिक हो गया हम नहीं कर पा रहे प्रतिरोध तो ईश्वर न्यायकारी है वो न्याय करेगा वो उसका हमें उचित जो भी न्याय है वो देगा और जो अन्याय कर रहा है उसका भी फल उसको देगा तो अब कहां भय रह गया हम क्यों डरते हैं संसार में क्योंकि हमने ईश्वर न्यायकारी है ये विषय अपने अंदर उतारा ही नहीं है अभी तो ये होता है जब अब राम शब्द से आप कौन सी अर्थ की भावना लाना चाह रहे हैं ईश्वर के कौन से गुण को लाना चाह रहे हैं वो बताइए अब सर्वे सर्व व्यापक तो सर्व व्यापक शब्द है तो आपके पास में और इसका प्रयोग भी किया है महर्षिंद ने इसमें नहीं, नहीं लाभ फिर आपने शब्द ही तो बदलाया भावना तो वही ले आए अर्थ तो वही जो कि सर्वव्यापक शब्द का अर्थ आ रहा है आप पहुंच तो वहीं गए आपने प्रारंभ राम शब्द से किया दो तीन बार बोला अब शब्द तो बोलना नहीं है जब में शब्द नहीं बोला जाता है अर्थ की भावना लाई जाएगी और अर्थ की भावना ले आए आप सर्वव्यापक आप कहा पहुंचे अब फिर वही पहुंच गए वो शब्द तो गया इसलिए प्रारंभ ही हम वैसा करें हम परंपरा वही डालें दूसरे को भी वही सिखाएं। शब्द नहीं देता है। हैं? शब्द भी तो प्रयोग करते हैं। नहीं, शब्द तो ये भी है कि ईश्वर न्यायकारी है ये भी शब्द हो गया और उसका जो अर्थ लाएंगे हम वो भी शब्द में ही आएगा लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ बोल देना शब्द कि ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ये तो बात वही हो गई फिर कि जैसे हमने ओम बोला बार बार ऐसे ही सर्वरक्षक भी साथ में और जोड़ दिया जैसे आजकल यज्ञों में भी मंत्र बोलते हैं ना विश्वाण देव फिर तू सर्वेश सखल सुखदाता अर्थ भी, भी सा हम, हमारा मन कहीं और ही है वो तो याद है जो निकल रहा है जैसे मंत्र याद है निकल रहे हैं ध्यान है ही नहीं बोल के आ रहे हैं वो अर्थ भी बोल दिया अब कोई कह आपने मंत्र का अर्थ बोल दिया कि हाँ बोल दिया लेकिन कुछ भी नहीं बोला वो याद है जो निकल गया मुख से उसकी भावना भावना एक अलग चीज होती है जैसे औषधियां बनाते हैं भावना देते हैं वो आंवले तो का और रस मिला जबकि आंवले का ही चूर्ण है चूर्ण आंवले का ही है और फिर भी आंवले का रस और डाल रहे हैं फिर सुखाएंगे फिर आंवले का रस और डाल रहे हैं ये क्यों आंवले के गुणों की प्रबलता लाने के लिए तो ईश्वर के जो गुण हैं और वो भी कौन से गुण जिनका संबंध सीधा हमारे साथ में है सीधा हमारे साथ में है वो रक्षक है किसका रक्षक है हमारा रक्षक है न्यायकारी है किसका न्याय करता है हमारा न्याय करता है दयालु है किस पर दया करता है हम पर दया करता है इन गुणों का संबंध हमसे है सीधा तो ऐसा भाव हमारे अंदर ईश्वर के प्रति दृढ़ता से आ जाए इसलिए तर्थ भावना है और व्यवहार में फिर वैसा आने लगेगा और केवल मात्र शब्द का ही उच्चारण किया तो आप देखेंगे व्यवहार जो करत्यों है जो व्यक्ति जप नहीं कर रहा है उसका व्यवहार और जो जप करता है कई कई घंटे उसका भी व्यवहार यदि उसमें अंतर नहीं दिखाई दिया आपको तो दोनों एक जैसे हो गए तो प्रणवादी पवित्र नाम जप प्रणवादी जो शब्द है अथवा अन्य मंत्रों के खंड या पूरा मंत्र उनका जप एक तो ये हो गया स्वाध्याय का अंश दो भागों में बांटा है इन्होंने और दूसरा मोक्ष शास्त्राध्यन वोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अब वैसे हम स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या लेते हैं सामान्य रूप से केवल अध्ययन करना अध्ययन में किसी पुस्तक को ले लेते हैं कि क्या कर रहे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं ऐसी छूट नहीं दी गई है कि किसी भी पुस्तक को हम यू ही पढ़ने लगें हमें उसका अध्ययन करना है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाली हो जो मोक्ष के उपायों को बता रही हो है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है जिसमें ये साधन बताई गई हो उस पर चिंतन किया गया हो उस ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को जिसमें उठाया गया हो और उनका निराकरण भी किया गया हो और ऐसे शास्त्र कौन बन, बना सकता है ऐसे शास्त्र अनुभव सिद्ध जो हमारे महापुरुष हो गए उन्होंने बनाए उन्होंने बताए हमें और उनकी कितनी अनिवार्यता है कितनी आवश्यकता है उनकी हमारे जीवन में इसको महर्षि कपिल ने सूत्र में दिया भी है कि यदि ये जीवन मुक्त पुरुष यदि हमको ये विद्या न दें, अपने अनुभव न बताएं, तो संसार में क्या होगा तो सूत्र दिया है उन्होंने तरफा अंध परंपरा अंध परंपरा चल पड़ेगी फिर तो उन्हीं के द्वारा जो ज्ञान का प्रवाह हम तक पहुंच रहा है वो ज्ञान का प्रवाह इसीलिए पहुंच रहा है कि उन्होंने जो भी जाना जो भी अनुभव किया उन्होंने हमें बताया और उन्होंने बताया तो हमारे लिए बताना उनका कब सार्थक होगा जब हम उनको पढ़ेंगे तो उन ग्रंथों को पढ़ना जो मोक्ष की ओर किसी न किसी रूप में हमें प्रेरित कर रहे हैं ले जा रहे हैं उस दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं उन शास्त्रों का अध्ययन मात्र किसी भी ग्रंथ को लेकर के उठाकर पढ़ने लगना यह अध्ययन नहीं है आप यूं तो कह सकते हैं कि मैं ये ग्रंथ इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे थोड़ी जानकारी लेनी है किसी विषय की जैसे भौतिक विज्ञान का है या गणित का विषय है या अन्य कोई है गणित भी वेदों का ही अंग है देखा जाए तो लेकिन सांसारिक विषय की भी कोई जानकारी हमें कहीं पर जाना है और जाना है तो वहां की जानकारी पूरी पढ़ रहे हैं हम कि वहां कैसे कैसे स्थान बने हुए हैं वहां जहां हमें जाना है कोई कार्य करना है वो कहां पर है स्थान तो इस तरह से तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन यहां उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा स्वाध्याय में स्व शब्द आ रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात ऐसे ग्रंथ को पढ़ना जिसमें स्व के विषय में हमारे विषय में कुछ कहा गया हो, हमारे विषय में हमें ऐसा लगे कि हम अपने ही जीवन की बातें पढ़ रहे हैं हमारे ही जीवन को उत्कृष्ट बनाने की जो बातें हैं हम उनको पढ़ रहे हैं इसलिए स्वशब्द है नहीं तो अध्याय कहते देते केवल अध्याय का अर्थ भी तो यही होता है अध्ययन अध्ययन या अध्याय क्या अंतर आ गया इसमें प्रत्यय का ही तो अंतर है लेकिन दोनों प्रत्यय भाव में है वो भी अंतर समाप्त हो गया आत्मनिरीक्षण आदि को भी लेता आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण भी इसी में आ जाएगा लेकिन आत्मनिरीक्षण हम स्वाध्याय करते करते ही करेंगे स्वाध्याय में जो बातें हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं तो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते यूं ही नहीं व्यक्ति पढ़ते पढ़ते ये भी देखता है कि जो बात इसमें लिखी है मेरे जीवन में कितनी है हो गया निरीक्षण प्रारंभ हो गया हुँ? हम समाज में भी किसी व्यक्ति को देखते हैं कोई कलाकार है कोई फिल्मी कलाकार है कोई खिलाड़ी है कोई कोई है हमारी रुचि उधर होती है किसी के प्रति विशेष बन जाती है चित्र लगाने लगते हैं अपने कमरे में हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों के क्या क्या सोचते हैं उस काल में हम हम अपनी तुलना करते हैं उससे और हम अपने को वैसा बनाना भी चाहते हैं कि मेरा ये आइकन है मेरा ये है मेरा ये है मेरा ये जो है आदर्श है अलग अलग आदर्श बना लेते हैं तो ये तो प्रवृत्ति वहां भी देखी जाएगी तो इस तरह से हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले जो विषय हैं उन विषयों का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन स्वाध्याय है और इसीलिए शब्द इसमें जोड़ा गया अब स्वाध्याय में अर्थात अध्ययन में और जप में क्योंकि ये दोनों स्वाध्याय के ही तो अंग हुए यहां इनकी व्याख्या के अनुसार कि प्रणवादी पवित्रों का जप भी स्वाध्याय हुआ और वा लगा दिया है और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन वा अब इसको हम विकल्प के रूप में भी ले सकते हैं कि या तो प्रणवादी पवित्रों का जप कर लिया जाए अथवा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर लिया जाए समुच्चय के रूप में भी ले सकते हैं कि दोनों किए जाएं तो स्वाध्याय पूरा होगा लेकिन वा शब्द जो आ रहा है ये प्रायः विकल्प के अर्थ में आ जाता है लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है थोड़ा सा अंतर आएगा कि जो व्यक्ति अर्थ की भावना ला रहा है जप करते करते तो अर्थ की भावना में हम उस अर्थ को अपने अंदर संस्कारों में गहराई तक पहुंचाते हैं वहां विवेचना नहीं होती है लेकिन जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है कोई विषय उसके सामने आ रहा है ग्रंथ में उसमें वह अपनी ऊहा को भी लगाएगा तर्क वितर्क करेगा विवेचना करेगा उसकी छानबीन करेगा उसके विषय में औरों ने क्या कहा है इसने क्या कहा है कहीं विरोध तो नहीं है इस ऋषि ने क्या कहा उस ऋषि ने क्या कहा इस मंत्र ने क्या कहा है उस मंत्र ने क्या कहा है अनेक प्रकार से उसकी छानबीन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा यह कार्य जब नहीं हो सकता जब में हमने कोई एक विषय उठा लिया ईश्वर के किसी एक गुण को और उसको अपने अंदर उतार रहे हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं बार बार क्यों कर रहे हैं अभ्यास जिसे आचरण में हमारे आने लगे और स्वाध्याय में हमारी कितनी योग्यता अब तक बन चुकी है किन किन विषयों का हमने ज्ञान कर लिया है तो उसका पता लग जाता है हमें स्वाध्याय करते करते जब कोई विषय आता है कि हाँ ये तो मुझे पता है पहले से कुछ विषय ऐसे आते हैं जिनका मैं पता नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं कि हाँ आज ये बात इस पुस्तक में मुझे नई मिली ये जो बातें आती हैं सारी इसमें अपना परीक्षण साथ साथ चल रहा है ये जब में नहीं होगा कितना अंतर आ गया अच्छा अब रही बात की जो अर्थ हमने समझा जिस मंत्र का जिसके अर्थ की भावना हम ला रहे हैं जब करते समय वो अर्थ हमने कहां से समझा था ओम का सर्व रक्षक अर्थ हमने कहा से लिया तो आप पहुंच गए ना ग्रंथों में अब अवरक्षण से लिया ओम कैसे बना सूत्रों को देखा ऋषियों ने कैसे विपत्ति की और ये सर्व रक्षक किस किसने बोला है इसका अर्थ तो देखा महर्षि के भाषण में प्राय यही लिखा हुआ है ये कहा पहुंचे हम कहने का तात्पर्य जिसने स्वाध्याय किया है स्वाध्याय भी कर रहा है जो और वो जब जब करेगा अर्थ की भावना लाएगा सरलता होगी कि नहीं और जो अर्थ की भावना लाता है जब करके और स्वाध्याय करना छोड़ दे तो बाधा आएगी दूसरी बात की अर्थ की केवल स्वाध्याय ही करता रहे केवल स्वाध्याय ही करता रहे तो नए नए ज्ञान तो आते जाएंगे लेकिन वो ज्ञान गहराई तक नहीं पहुंचेंगे आपने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया अब दोबारा आप पढ़ोगे उसको फिर पढ़ के देखो दोबारा पढ़ेंगे तो लगता है अरे ये बात तो जो है ये पहली बार में पढ़ते समय ध्यान में नहीं आई मुझे अब तो ये कुछ नई बात निकल रही है लोग बताते हैं अपने जीवन सत्याश के जितनी बार पढ़ा उतनी बार कुछ और बातें आई कुछ और बातें आई कुछ और बातें आई ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि हमने स्वाध्याय करके अर्थ की भावना वाला कार्य जब वाला कार्य नहीं किया तो इस तरह से यदि हम समन्वय कर लें इनका समुच्चय कर लें दोनों को ले लें तो अधिक संगत होगा ये स्वाध्याय और इसीलिए स्वाध्यायों दो भाग करके यहां कहने का भाव उनका वही है यही कहना चाह रहे हैं ये कि जब भी आवश्यक है और स्वाध्याय भी आवश्यक है स्वाध्याय होगा तो जब अच्छा होगा और जब अच्छा होगा तो स्वाध्याय हमारा सार्थक होगा क्योंकि जो स्वाध्याय में हमने अर्थ समझा उस अर्थ को जब के समय हमने अपने अंदर गहराई तक पहुंचा दिया उसको हम सुरक्षित हो गए अब क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ना है तो ऐसे कैसे बढ़ पाते हैं आगे हम भाई एक कदम आगे बढ़ाया हमने और पैर हमारा जम गया अगला तो पिछला उठा लेते हैं अब और पिछला उठा के उसको आगे बढ़ाते हैं और नहीं तो हमने पिछला कदम उठाया उठा के वहीं का वहीं फिर रख दिया अगला भी वहीं का वहीं रख दिया तो वहीं के वहीं लगे रहेंगे तो एक एक कार्य को धीरे धीरे धीरे निपटाते हुए तो स्वाध्याय तभी सार्थक होगा कि जो भी विषय हम ग्रहण कर रहे हैं उसके संस्कार भी हमें परिपक्व करने हैं जिसे बार बार न पढ़ना पड़े हमें हमें और आगे बढ़ना है यात्रा लंबी है हमारी उस लंबी यात्रा में यदि एक ही जगह अटक गए तो फिर ये जीवन की सार्थकता नहीं कहलाएगी ईश्वर ने समय दिया है हमें आयु दी है वो सार्थक तभी है कि उसमें हम आगे बढ़ते रहें, एक एक कदम बढ़ते रहें। अक्षमता सबकी अलग अलग होती है कोई बात नहीं है लेकिन दी हुई क्षमता का जब पूरा प्रयोग करता है मनुष्य तो ईश्वर उसकी क्षमता को और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है बढ़ाने वाला बैठा हुआ है अंदर हमें कोई घबराने की बात नहीं है कोई निराशा के भाव नहीं आने चाहिए कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा जितनी भी सामर्थ्य है उसका पूरा पूरा प्रयोग करते हुए तो इस तरह से मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणवादी पवित्र का जप यह स्वाध्याय की श्रेणी में है यह भी तप लेकिन इस तप में और जो प्रारंभ में तप शब्द आ रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर है ये तप का एक भाग है स्वाध्याय तप का एक भाग है और वो जो तप है वो अन्य प्रकार से भी है क्योंकि धर्म के कार्यों में धर्म की पालना में हमें मान अपमान भी सहन करने होंगे क्योंकि एक शब्द आगे आएगा तपो द्वंद्व सहनम अब द्वंद्व क्या है ये द्वंद्व दो दो का जो जोड़ा होता है उसमें मान अपमान है हानि लाभ है हर्ष शोक है शीत उष्ण है अनेक प्रकार के जो दो दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं इन सब में सम बने रहना द्वंद सहनम सहनम का अर्थ क्या है सहते रहना का अर्थ क्या है सम बने रहना अपने को प्रभावित न होने देना और नहीं तो क्या होता है जरा सा किसी ने हमारा अपमान कर दिया समाज में हमारे जरा सा प्रतिकूल बोल दिया हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं किसने ऐसा कह दिया इतना घोर अपमान है मेरी योग्यता को मेरी विद्या को मेरी पदवी को मेरे रुतबे को है? मेरी इमेज को इसने समझाई नहीं और ऐसा इसन, इसने साहस कर दिया बोलने का ये क्या हो गया ये तप नहीं है ये द्वंद्व का सहन नहीं हो पाया तो हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े अब ये स्वाध्याय से अलग है ना विषय स्वाध्याय भी तप है लेकिन यह तब एक अलग प्रकार का हो गया तो ऐसे बहुत से व्यवहार में हमारे जीवन में क्षण आते हैं कि जहां यदि हमने अपने को संभाला है संभाल लिया है तो वास्तव में हम साधना के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि परीक्षण तो क्षेत्र में ही जाके होगा किसी सैनिक की क्षमता का परीक्षण कहां होता है बैरक में बैठ करके मोर्चे पर जाकर के तो कार्य क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं साधना के क्षेत्र में इसका पता हमें कार्य क्षेत्र में जाकर के लगता है कि वहां हमारे अंदर अब कैसी कैसी बातें उठ रही हैं यह तो केवल हम यहां शास्त्रीय विवेचना कर सकते हैं यहां शास्त्र पढ़ कर के तो तप वो भी है स्वाध्याय भी है लेकिन अलग से जो तप लिया गया है वह व्यापक शब्द है वो अनेक क्षेत्रों में लागू होगा अब ब्रह्मचारी गुरुकुलों में विद्या पढ़ने आई अब वहां पर नियम बनाए गए गुरुकुलों में इतने बजे उठना है इतने बजे ये कार्य करना है इतना अध्ययन करना है ये सब नियम बनाए गए अब उन नियमों में अपने को ढालना और हम पीछे का जीवन हमारा कैसा निकला है उसका अभ्यास बना हुआ है अब वहां कहीं कहीं प्रतिकूलता दिखाई देगी कि मेरी तो ऐसी आदत नहीं है मैं तो ऐसा पीछे कभी किया नहीं यहाँ ऐसे करना पड़ रहा है ऐसे ऐसे नियम पालन करने पड़ रहे हैं तो कष्ट होता है होगा कि कष्ट नहीं जब भी हम अपने पीछे पड़ी हुई आदतों के विपरीत जहां भी कोई स्थिति आएगी करेंगे तो वहां कष्ट होगा अब उस कष्ट को सहन करना क्यों क्योंकि हमें उसमें कल्याण दिखाई दे रहा है अपना हमारे कोई संस्कार थे तभी तो हम पढ़ने आए हम इन शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं इनमें कुछ लाभ दिखाई दे रहा है तभी तो पढ़ रहे हैं संस्कार तो हैं लेकिन अन्य जो संस्कार हमने बना रखे हैं अब तक अपने वो भी बीच बीच में बाधा डालते हैं तो ऐसे व्यवधान जब आए उन व्यवधानों को भी हम सहन करते हुए अब कक्षा यहां चल रही है जरा सी किस दिन वर्षा हो गई छोड़ो आज कल को देख लेंगे सुबह नींद अधिक आ रही है आलस अधिक आ रहा है छोड़ो आज सो लेते हैं कल कक्षा ले लेंगे ये तब नहीं हुआ ये द्वंद्व का सहन नहीं हुआ ऋषियों ने यहां तक कहा है कि यदि हमने लक्ष्य बना लिया है अपना तो कितना कठोर वाक्य उन्होंने बोला है कि कार्यम वा साध ये यम देहम व पाते यम और भर्तृहरी को देखें आप तो भर्तहरि ने तो इनका कितना सुंदर श्लोक महर्षि ने भी अपने उद्धरण दिया है उसका कि निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लेकिन ये बातें समझने के लिए ये जो बात कही जा रही है ये अंतिम पंक्ति को पहले ले लो न्याय याद पथ प्रविचलती पदम न धीरा न्याय का पथ ये इस श्लोक का मुख्य विषय है और न्याय का पथ कौन सा होता है ये न्याय क्या है हम न्याय शब्द बहुत बोलते हैं क्या है न्याय कोई करेंगे अर्थ क्या है न्याय का अर्थ नहीं अर्थ परीक्षण है इसमें तो है प्रमाण हाँ तो आपने ठीक है उद्धरण दे दिया ऋषि का वाक्य दे दिया प्रमाण दे दिया कि प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय अब जरा इसके शब्द को अलग अलग टुकड़े करके अर्थ देखे धातु प्रत्यय और उपसर्ग निकाल करके सारे क्या अर्थ निकलता है क्योंकि एक शब्द में बहुत सारे भाव छिपे होते हैं और हम धातु प्रत्यय तक जब पहुंच जाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है हाँ ये ऋषि ने ये किया ये भी यहीं से निकला है दूसरे ने ये अर्थ किया ये भी यहीं से निकला है क्योंकि हम जड़ पर पहुंच गए हम जड़ पर पहुंच गए हैं तो नी उपसर्ग और इण गत धातु है या आय ले लो आप अय गत ले लो कोई बात नहीं वो भी अय गतु है यह भी इण गतु है और पांडी ने इसको निपातन किया अध्याय न्याय उद्या व अध्याय न्यायोद्याप संघाराष्ट्र सूत्र आएगा ये तीसरे अध्याय में तो नी और इन धातु आप इधर को आ जाओ ना थोड़ा सा समझ, रही थी। समझ कहा आपको देखना है कैसे बैठना है, है ना इधर को आ जाओ या इधर को यहाँ आ जाओ इधर ये, ये देखो ये खाली है इधर ये ये वो जी ने कोई बात नहीं है स्वामी जी वहां बैठ जाएंगे तो नी उपसर्ग है इन धातु है और गति गति इसका अर्थ है है का कितना होता ज्ञान गमन प्राप्ति प्राप्ति भी आ गया ज्ञान भी आ गया गमन तो एक सामान्य गमन है उसको छोड़ दिया गया तो निश्चित पूर्वक नी का अर्थ क्या है निश्चित पूर्वक निश्चित पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति जिन उपायों से हो उसे कहते हैं न्याय निश्चित पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित शब्द लगा दिया है नी लगा दिया है वो जिस प्रकार से हो जिन साधनों से हो जिस विधि से हो वो सारे कार्य जितने भी हमारे जीवन में आएंगे निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सब न्याय कहलाएंगे अब इस न्याय को आप उधर ले जाइए श्लोक में कि न्यायात पथ हमें रास्ता कौन सा चुनना है तो न्याय का क्या अर्थ किया अभी निश्चित पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति जिस मार्ग से हो यह न्याय वो नहीं है कि न्यायाधीश बैठा हुआ है वहां जाना है हमें सीट पे अपनी और वो न्याय का पथ है कि हम किधर जा रहे हैं कि न्यायालय की ओर ये न्यायालय का पथ है न्याय का पथ है ये सारा जीवन आ गया हमारा इसमें पूरे जीवन का आगे का एक योजना बनती है ना कार्य की वो सारी आ रही है अब कि हमारा जीवन जो है शेष रह गया निकल गया से निकल गया उसमें हमें अब कौन सा मार्ग चुनना है तो न्याय का मार्ग चुनना है और वो न्याय कौन सा कि ज्ञान की प्राप्ति होती रहे बस वो कार्य करना है अब उस मार्ग पर हम चल पड़े अब चल पड़े तो क्या क्या आया जीवन में हमारे कैसी कैसी रुकावटें बाधाएं समस्याएं आने लगी कि बहुत से हमारे ही मित्र निंदा करने लगे हुँ? कि देखो ये तो व्यक्ति जो है ये हमारा चाचा लगता है हमारा ताऊ लगता है हमारा पिता लगता है हमारा ये लगता है और इसको बिल्कुल ध्यान नहीं है अपने रिश्ते का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है हमारे दुख सुख में पूछने भी नहीं आता है ये क्या समाज में व्यवहार ये कहाँ ये क्या पढ़ता रहता है क्या साधना करता है उपासना में बैठा रहेगा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इसको व्यवहार समाज के निभाता ही नहीं हो, होने लगी निंदाएं कोई चिंता नहीं ऋषिका कहते हैं निंदन तो नीति निपुणा यहां नीति निपुण शब्द तक कह दिया है इनकी जो नीति में निपुण है हो सकता है वो भी निंदा करने लगे आपकी सामान्य निंदा करते हैं उनकी छोड़ ही दिया उन्होंने नीति निपुण वालों तक को इग्नोर कर रहे हैं कि वो भी यदि आपकी निंदा कर रहे हैं तब भी कोई चिंता नहीं निंदन तो यदि वास्तुवंतु अब यहां प्रश्न उठेगा कि ये ये क्यों कह दिया और स्तुति करेंगे कोई तो, तो अच्छी बात है ये तो प्रोत्साहन मिलेगा हमें मिलेगा कि नहीं तो कोई स्तुति कर रहा है उसको भी कह रहे हैं कि वहां भी ध्यान मत दो निंदा कर रहा है वहां भी ध्यान मत दो क्यों निंदा मत तो बात स्वयं आती है स्तुति में क्यों ऐसा कह दिया कि वहां भी ध्यान मत दो स्तुति में हमारे अंदर गर्व आने लगता है और हम स्तुति सुन करके एक सुख का अनुभव करने लगते हैं ये बहुत घातक है कहीं भी हमारी प्रशंसा होने लगे बस हम मस्त हो जाएंगे अब आनंद आ गया भाई है कहीं हमारा जाना सार्थक हो गया हमें ऐसा लगता है उस पार्टी में गए हम उ यहां गए बहुत सत्कार हुआ हमारा बहुत प्रशंसा गदगद होकर के लौट के आ रहे हैं ये क्या है हम सुख का अनुभव करने लगे और ये सुख का अनुभव हमारे पुण्य कर्मों को क्षीण करता है जिन पुण्य कर्मों का फल जिन पुण्य कर्मों का प्रयोग फल भी छोड़ो आप जिन पुण्य कर्मों का प्रयोग साधन है ये पुण्य कर्म क्या है साधन और साधन का प्रयोग साध्य की प्राप्ति के लिए होता है जिन पुण्य कर्मों का प्रयोग हम किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कर सकते थे अन्य साध्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते थे वो तमने क्षीण कर दिया हमारा बैलेंस तो कम हो गया हम्म तो बड़ा अच्छा लगा कि प्रशंसा कर रहे हैं लोग माला पहना रहे हैं हमारा पेपरों में अखबारों में नाम आ रहा है हैं न्यूज चैनलों में हम दिखाई जा रहे हैं देख देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं दूसरों को बता रहे हैं सूचना देके देखो टीवी खोलो चैनल निकालो देखो मेरा आ रहा है प्रवचन ये सब बहुत घातक वस्तुएं हैं तो निंदन तो नीति यदि वास्तुवंतु स्तुति पर भी ध्यान नहीं देना है स्तुति पर ध्यान न देने से हमारे कर्माशय बचे रहेंगे थोड़ा चेतना रखा करो यहां पर नवी तो ध्यान जो है हमारा न स्तुति पर जाए न निंदा पे जाए निंदन तो नीति निर्पणा यदि वास्तुअं तो अब रही बात धन की क्योंकि तो धन तो हम साधन मानते ही संसार में प्रत्येक कार्य करने के लिए धन चाहिए हमें लेकिन ठीक है जितना धन हमारे पास में है जितना हमें आवश्यकता हमारे जीवन की है है हमारे पास में कोई बात नहीं है नहीं है तो प्राप्त करें उसकी बात नहीं लेकिन यदि ऐसी अवस्था आ जाए कि एक तरफ धन और एक तरफ न्याय का मार्ग अब क्या चुने हम आपको बिना धन के तो न्याय का मार्ग भी नहीं चुन सकते लेकिन नहीं न्याय के मार्ग पर जो चलता है व्यक्ति आप निश्चित जानिए कभी भी उसके जीवन में अभाव आएगा ही नहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि वो दो कार्य कर रहा है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत प्रबलता वाले कार्य है दोनों एक कार्य ये कर रहा है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है न्याय के मार्ग पर चल रहा है और दूसरा कार्य है, वो अपने संस्कारों को पवित्र बना रहा है अच्छे संस्कार डाल रहा है और ये अच्छे संस्कार आगे चलकर के बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले हैं उसको साधना के क्षेत्र में साधना के क्षेत्र में साधकों के सामने सबसे बड़ी समस्या संस्कारों की ही आती है जो अविद्या के संस्कार हैं, वो बहुत बाधा डालते हैं तो वो भी कार्य कर रहा है साथ साथ न्याय के मार्ग पर चल करके न्याय के संस्कारों को प्रबल कर रहा है बना रहा है उनके लिए तो निंदन तो नीति निपणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समावेश तु गुआ क्योंकि महर्षि ध्यान ने यह श्लोक लिया तो आप इस श्लोक को साधारण न समझें क्योंकि महर्षि जिसका प्रमाण दे रहे हैं लेकर के ठीक है भर्ती जी का है वो कहां तक पहुंचे हुए थे उसकी बात नहीं है लेकिन कभी कभी किसी के अंदर भाव उठते हैं ऐसे और वो भाव वेद के अनुकूल हैं वो प्रामाणिक ही बन जाते हैं तो ऋषि ने प्रमाण के रूप में ही लिया इसको तो धन को महत्व तो नहीं दिया उन्होंने लक्ष्मी ही समाप्त गुष्टम और ये सारी तुलना किस की जा रही है न्याय के मार्ग से कि न्याय का जो रास्ता हमारा और एक तरफ धन है प्रलोभन दिख रहा है हमें अगर ये कार्य हम करें तो धन अधिक मिलेगा लेकिन न्याय का मार्ग छूट रहा है उसमें हाँ अगर न्याय के मार्ग पर चलते चलते लक्ष्मी ही समावेश तू कहते साथ में आ रही है तो कोई बात नहीं हमें उससे कोई घृणा भी नहीं है लेकिन न्याय के मार्ग पर चलते चलते आनी चाहिए लोग कहते हैं कि भाई क्या करें हम तो सर्विस कर रहे हैं और वहां तो जैसा हमारा अधिकारी बताएगा हमें तो वही काम करना पड़ेगा और उसकी आज्ञा का पालन करना यही हमारा कर्तव्य है वहां तो हम तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अब है? कोई मान से विक्रेता की नौकरी कर रहा है शराब विक्रेता क्या कर रहा है वो कर्तव्य का पालन ही तो कर रहा है ठीक है लेकिन यहां क्या कह रहे हैं ऋषि कि पहली बात तो हम न्याय के मार्ग पकड़े अब उसने मार्ग ही अन्याय का पकड़ लिया और वहां ये कहने लगे कि हम तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं रास्ता ही ग्रत पकड़ा हुआ है तो धन यदि आ रहा है तो ठीक है न्याय के मार्ग पर चलते हुए आए और न्याय के मार्ग पर चलते हुए यदि हानि भी हो रही है हमारी धन की खर्च हो रहा है हम कोई पुस्तक ला रहे हैं खरीद करके आय हो नहीं रही है हमारे पास में है पहले से ठीक है हम खर्च कर रहे हैं हमें धन जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं है हम अच्छे स्थान पर धन को लगा रहे हैं तो लक्ष्मी ही समाप्त छतुआ सिस्टम अंत में तो क्या बोलते हैं आज की भाषा में कलम ही तोड़ दी उन्होंने तोड़ते हैं नहीं कलम यदि भी कलम कहा तोड़ी जाती है न्यायालय में क्योंकि वो ऐसा दंड है उसके बाद कोई और उससे ऊंचा दंड होता ही नहीं तो वहां कलम तोड़ दी जाती है अब वो एक मुहावरा बन गया है बहुत कोई किसी ने महत्वपूर्ण बात कह दी तो यहाँ तो कलम तोड़ के रख दी कवियों के लिए आता है नहीं आता है तो ये भी तो कवि है भर्तहरी अपना काव्य बना रहे हैं तो अदयव व मरणमस्तु मस्तु अब धन और और और, और मृत्यु जीवन रह गया धन कुछ भी नहीं है अब कहीं जीवन की रक्षा यदि करनी आवश्यक हो जाए तो व्यक्ति धन को बचा के रखता है फिर वो सोचेगा मैं बचा किसलिए रहा हूं वहां सारा झोंक देगा कहा जहां प्राणों पर बन पड़े है धन लेके जा रहे हैं हम रास्ते में लुटेरे आ गए तो या तो ये बैग रख दो यहां पर नहीं तो गोली मारेंगे अब क्या करेंगे हम <laughs> अरे धन तो फिर भी कमा लेंगे जीवन पहले बचाना लेकिन यहां तो जीवन भी दांव पर लग गया कि न्याय के मार्ग पर चलते हुए यदि मरण भी हो जाए हमारा क्योंकि मरण हो गया ठीक है हमने अच्छा कार्य करते हुए अपने जीवन की आहुति दी है उसका भी परिणाम आगे अच्छा ही आएगा जीवन तो फिर दे देगा ईश्वर लेकिन न्याय का मार्ग यदि एक बार छूट गया हमसे तो पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे और वो मार्ग फिर प्राप्त नहीं हो पाता और यही तो हुआ है कितने जीवन निकल गए अब तक ये जीवन निकल गए ये न्याय का मार्ग छूट गया है तभी तो जीवन मिल रहा है बार बार तो वो न्याय का पथ उससे धीर पुरुष न्याय या पथ पदम न धीरा यह है वास्तव में तप उसी तप की ओर इनका संकेत है कि धर्म के मार्ग पर चलने से जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उन कष्टों को सहन करना लेकिन शरीर को मन को चित्त को अप्रसादनम उसके प्रसाद को न क्योंकि कुछ ऐसी परंपराएं चल पड़ी ना लोगों में ऐसी प्रवृत्तियां बन गई हैं कि तब की बात की जा रही है तो शरीर को तपाना बस इसको ले लेते हैं एक शब्द और सुना होगा आपने पंचाग्नि तप बताइए अब पंचाग्नि कैसे करते हैं चारों दिशाओं में आग लगाई पहले तो बीच में बैठ गए अब चार दिशाओं में चार ही तो ही अग्नि है एक अग्नि और दोपहरी में वो भी सूर्य ऊपर से तप रहा है वो पांचवी अग्नि हो गई ऐसा तप कर रहे हैं कि क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि तप करने तप करना चाहिए कुछ नहीं होना ऐसे शरीर का अभ्यास तो हो जाएगा ठीक है लेकिन उस शरीर के अभ्यास से क्या लेना देना शरीर तो ही छूट जाएगा उस शरीर को तपा करके अभ्यास करके हमने किया क्या कुछ भी तो नहीं किया केवल यश कीर्ति धन बस ये दिख रहे हैं ये मिल रहा है हमें लोग वाह वाह कर रहे हैं चढ़ावा आ रहा है कू कि बहुत तपस्वी आई है ऐसे ऐसे तप करते हैं एक पैर से खड़े हुए हैं चलो उनके दर्शन करने जाते हैं होगी प्रसिद्धि बस लोकना छिपी हुई है और जबकि साधक के लिए यहां तक कहा गया है कि साधना के क्षेत्र में कोई साधक कितना आगे बढ़ गया है उसे दूसरों को बताना नहीं चाहिए यह भी है इसमें छिपा के रखा जाता है यह विषय कब तक जब तक हम साधना में परिपक्व न हुए हों यदि हम परिपक्व हो चुके हैं हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और दूसरों को सहायता करने के लिए हम पीछे की बातें बता रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत सामान्य सी बन चुकी हैं उसमें कोई भय नहीं है क्योंकि हम उसमें स्तुति सुनकर के प्रशंस सुख को अनुभव नहीं करेंगे सामान्य बने रहेंगे तो कोई भी खतरा नहीं है उसमें लेकिन हम अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी साधना के हम जो कार्य किए हैं उनको बताना बता रहे हैं लोगों के लिए वो बाधक है उसमें हमारा पतन होने लगेगा क्यों क्योंकि हमने अपने साधना की सिद्धि को अपनी उपलब्धि को दूसरों को बता करके उनसे प्रशंसा के वाक्य सुन करके सुख भोग के अपने पुण्य कर्म को कम कर लिया क्षीण कर लिया ये क्षीणता आ गई तो साधकों से बचने का निर्देश दिया गया है क्योंकि सबसे मुख्य बात है अपने कर्मों को पुण्यों को बचाए हुए रखना क्योंकि साधना के क्षेत्र में यही पुण्य कर्म आपको आगे लाभ पहुंचाएंगे जब जब हमें बाधा आएगी और ईश्वर से प्रार्थना करके हम अपने पुण्य कर्मों को खर्च करवा करके और बाधाएं दूर हटवाएंगे और करेगा ईश्वर ऐसा ही करता ही है वो, वो प्रशंसा सुनने से सुख मिलता है उससे प्रशंसा किसी के करने मात्र से नहीं जैसे उदाहरण के लिए एक फुटबॉल का मैदान और वहां खिलाड़ी खेल रहे हैं तो दो टीमें होती हैं लेकिन दोनों टीमों में से एक एक खिलाड़ी गोल कीपर होता है रक्षा करता है कि गेंद यहां पर ना आए अब दूसरी टीम गेंद लेकर के वहां आ रही है अब गेंद लेकर के आ रही है और उसने बचाने का प्रयास किया है कभी कभी नहीं बचा पाता तो गेंद अंदर घुस जाती है और बचाता है तो क्या करता है जरा सा हाथ लगाया इधर को निकल गई इधर को निकल गई करता है नहीं करता ऐसा ऐसे ही प्रशंसा के वाक्य हमारे कानों में पड़ रहे हैं और उन प्रशंसा के वाक्य ये क्या है गेंद है एक प्रकार की हमारे ऊपर आ रही है और हमने गोलकीपर की, की भांति उसको अपने अंदर नहीं जाने दिया इधर से निकाल दिया इधर से निकाल दिया हम निष्प्रभावी है उससे बिल्कुल बिल्कुल सम अवस्था चेहरे पर कोई पता नहीं चल कि कोई प्रशंसा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई क्षय नहीं होगा और हम सुखी होने लगे मुस्कुराने लगे अच्छा लगने लगा लगा कि ये भी बोले अब, अब ये भी बोले हैं ये और बोले अब मेरी प्रशंसा में कि मेरी इतनी बात तो बोल दी इसने ये तो रह ही गई हम अंदर देख भी रहे हैं कि क्या क्या इसने बोल दिया और क्या क्या रह गया मेरे विषय में बोलने से है विशेषण कम लगाई इसने मेरी ये भी डिग्रियां थी ये तो बोली नहीं इसने अब क्या हो रहा है यह हम खूब उसमें रम गए अब क्षीणता आएगी और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुण्य कर्म तो कम करते हैं जैसे किसी ने दान दिया और दान के बाद प्रशंसा इतनी सुन ली कि जो अधिक दान की प्रशंसा जो होती है वो सुन ली अब क्या होगा माइनस में चले जाएंगे उसका तो लाभ गया सो गया पीछे से कुछ और भी गया कुछ परीक्षाएं होती है ना माइनस अंक मिलते हैं उसमें गलत उत्तर देने से <laughs> तो ये जीवन में हमने इन सूत्रों को यदि पकड़ लिया तो प्रगति निश्चित है लेकिन ये सब बातें हमें अभ्यास करना होता है जाननी होती हैं और बार बार बार बार ये भाव अपने अंदर बनाने होते हैं क्योंकि जीवन का पथ यू ही नहीं हमें मिल जाता सरलता से बहुत उच्च कोटि का पथ है और मानव बनकर के यदि हम इससे चूक गए तो कौन सी योनि में जाकर के न्याय का पथ मिल पाएगा हमें यही सबसे उत्तम जीवन है लेकिन उत्तम जीवन उसके लिए है जिसने न्याय के पथ को समझ लिया है और एक बार यदि प्रबलता से ये पथ समझ में आ गया तो आप निश्चित जानिए कि आप इस मार्ग को कभी छोड़ नहीं सकते फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर नहीं छोड़ सकते लेकिन दृढ़ता यदि नहीं है तो हम कहीं भी बहक जाएंगे और संसार के प्रलोभन हमें बहकाते हैं प्रलोभन है ही इसीलिए सारे ये ये हमारी परीक्षा करते हैं सारे प्रलोभन कि देखें हमने अपने कहा तक परिपक्व बना लिया है इस तरह से हमारे जीवन में जैसे बताना यदि उसके अंदर की भावना नहीं है लोग कई बोला लोकाईशना करो ये ये शब्द गलत चल पड़ा सब लोग देखा मैंने ए लगाते हैं आई बोलना चाहिए उच्चारण स्पष्ट हो नहीं है उसके अंदर नहीं है ठीक है और वो इस दृष्टिकोण से विद्वानों को बता रहा है कि मेरे में यदि व्यवहार मतलब तो जैसा है वो तो उस समय तो अच्छी बात है ये तो अनुभव में यदि कोई कमी हो तो विद्वान मुझे बताएंगे जिसको बता रहे हैं वो हमसे और आगे निकला हुआ है ठीक है ना उसके सामने बताने में हमारी हमारी कोई हानि नहीं है हमें उससे कुछ मिले हम किनको बता रहे हैं जो सामान्य लोग हैं जो सुनते हैं दौरे हैं ये यहां तक पहुंचे हुए हैं ओ हो हम उनको ही बताना चाहते हैं प्राय देखा होगा व्यवहार में हम व्यवहार में अपने गुण किसको बताते हैं जिसके अंदर वो गुण नहीं है क्योंकि वो सुनेगा तो वह वही करेगा हमारी या जो लोग हम पर श्रद्धा करते हैं और योग्यता उनकी कम है हम प्राय उनको बताते हैं वह बात है ये वहां तो हम इसीलिए बता रहे हैं योग्य व्यक्ति के लिए कि हमें उससे कुछ और मिलेगा कहीं कोई त्रुटि है वो निकल जाएगी अथवा किसी को सिखाने के लिए बता रहे हैं सिखाने के लिए बता रहे हैं तो हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं तब सिखा पाएंगे हम क्योंकि सिखाई बात तभी जाती है जबकि हम उससे ऊंचे निकल चुके हैं और वही हम सीख सीख रहे हैं वही दूसरे को सिखा रहे हैं ये तो फिर एक चर्चा हो गई एक विचार हो गया आपस में बड़े विद्वान है शास्त्रों में उनकी अच्छी उन्होंने अनुभव किया नहीं है। हम फिर, में तो, बता तो, फिर वो हमसे तो बताएंगे फिर वो हमसे? वो पूछने तो में उत्तर देना, देना इसमें वो, वो, वो, हाँ। वो तो ऐसा है न बताते समय हमारे अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं यदि हम साथ साथ उनका निरीक्षण भी करते चले जा रहे हैं कभी कभी कभी ऐसा होता भी है किसी ने हमसे प्रश्न किया और उत्तर देते समय हम उत्तर भी दे रहे हैं और साथ में गर्व का अनुभव भी कर रहे हैं अपने को बहुत बड़ा मानते हुए और उत्तर देते चले जा रहे हैं तो उस अवस्था में ये हानिकारक बनेगा एकदम विनम्रता से सरलता से बस ईश्वर यदि हमारे लक्ष्य में है सामने है तो ये बहुत बड़ा रक्षक तभी तो कहा गया सर्वरक्षक ये ये रक्षा करता है फिर हमारे ये गर्व नहीं आने देगा ईश्वर को भूलते ही गर्व आएगा लोकना किसके अंदर आती है जो ईश्वर को भूलता है इसलिए ईश्वर को सामने रखना यह बहुत बड़ी सुरक्षा है हमारी सुरक्षा कवच है ये। स्वाध्या नहीं, नहीं स्वाध्याय में संध्या करते हैं प्राणव जब करते हैं उसका निषेध किया, तो कहां किया? नहीं कहा निषेध किया प्रामाणिक ग्रंथों में जो है ना उन्हीं को लेना है जिनको ऋषि दयानंद ने प्रमाण रूप में लिया है और उन्होंने नीति शास्त्रों में मनुस्मृति को ही लिया है और किसी को नहीं लिया उन्होंने स्मृति ग्रंथों में विदुर नीति हाँ, है थोड़ा उसका महाभारत का भाग है उसको ले लिया है बाकी में ऐसा ही है कहीं ठीक है वेदानुकूल ऋषियों तो के वेदों के यदि प्रतिकूल कहीं कोई बात मिल रही है उसको नहीं मानना और दूसरा वेदों के प्रतिकूल किसी ने अर्थ कर दिया है उसका अर्थ वैसा है नहीं अर्थ अनुकूल ही निकलेगा उससे जैसे वेद मंत्रों के अर्थ बहुत से गलत कर दिए लोगों ने वेद मंत्रों के अर्थ और वे वेदों के ही प्रतिकूल कर दिए अब हम अर्थ को देखकर कहेंगे, देखो यह अर्थ लिखा तो है, वेद का ही तो है यह अर्थ अरे हम ही तो कह रहे हैं वेद का अर्थ है क्योंकि हमने मंत्र को देखा नहीं ढंग से हमें अर्थ करना आता नहीं दूसरे ने जैसा बता दिया वैसा मान लिया तो इनके प्रतिकूल यदि कोई बात मिलती है उसको स्वीकार नहीं करना पे है ये और इनका आचरण करना है ये क्रिया योग है योग को क्रिया पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं ये चलिए यही रोकते हैं इसको और आगे एक और रह गया उसको कल देखेंगे ओ...